श्रीरामकृष्ण स्त्रोत्रदस्क चारुदर्शकालि गीतचारु गायक की सुम्तव निभापेशयकोकतापवाक देवे देवे जिनका रूप अत्यंत मनोहर था माँ कालीषय गीत जो सुलित कंठ से गाते थे कीर्तन में जो उन्मत्तवत्त नृत्य करते तथा ईश्वरी भाव में सर्वदा विवल हो उठते सदुपदेश देने वाले तथा त्रिताप दग्ध मानवों के शोक तापहारी उन देवासीदेव भगवान श्रीराम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ पाद पद्म तत्व शांति सौख्यदायक सक चिक्त सूनु निवर्धक दम्भ्य दर्पय जगद्गु तम नमा भी देव दें कृष्ण मीश्वर स्वकीय श्री चरण कमलों के निगूढ़ तत्व का ज्ञान शांति और सुख के देने वाले अनुरक्त भक्त संतानों की अहलौकिक और पारलौकिक संपत्ति को सदा बढ़ाने वाले दाम्भिकों का अभिमान चूर्ण करने वाले निर्भय जगदगुरु रूप से जो अवतीर्ण हुए थे उन्हीं परमदेव भगवान श्री राम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ पंचवर्ष बाल भावयुक्त हंस रूपिणम सर्वोकरंजनम भवादि संगवन भंजनम शांति सौख्य सदम देवजन्म भीतिनाशनम तम नमा भी देवदेव राम कृष्णमीश्वर जिनका परम हंस रूप रहा जिनका स्वभाव पाँच वर्ष के बालक के समान था सबको ही जो आनंददायक थे सांसारिक सांसारिक शक्ति को नष्ट करने वाले शांति और सुख के अला अलावा जन्म मृत्यु के भय के विनाशक उन्हें देवाशिदेव भगवान श्री राम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ धर्म हारम प्रधर्म कर्मवारकम लोक धर्म चारण सर्वधर्म को विदम त्यागी के देव, देव राम जिन्होंने की गति को रोककर को दूर किया सर्वधर्म विशारद होकर भी जो लोक शिक्षणार्थम लौकिक धर्म का आचरण करते थे जिनके पवित्र पाद पद्म त्यागी और गृह उभय भक्तों के नित्य सेव्य है उन्हीं देवादिदेव भगवान श्री राम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ नित्य पाठ वैविपत्ति वै विपत्ति पुंजनाशक सापयाग योग भोग सौलभम दुर्लभंतु राम कृष्ण राग भक्तिभावनम श्री राम कृष्ण का महात्मा प्रकाशक यह ईश्वरी भाव का व्यंजक है इसे नित्य पाठ करने वाले के विपत्ति समूह का निश्चय नाश होता है जप तप याग यज्ञ योग भोग ये सब तो कभी कभी सुलभ हो सकते हैं पर भगवान श्री राम कृष्ण के प्रति अनुराग और भक्ति भाव की प्राप्ति दुर्लभ है भक्ति साधक समाप्त वही श्री राम रामकृष्ण तूक स्वामी विरजानंद द्वारा तुड़क छंद में रचित श्री राम कृष्ण स्त्रोत्र दशक नामक भक्तिवर्धक यह सार समाप्त हुआ